पहली थी धरती तूफान से काफ उठेगी समय पर एक मोड़ आएगा सब कुछ एक समान नहीं रहेगा भगवान इसका क्या मतलब हो सकता है विक्रांत ने गाड़ी रोकते ही कार के भीतर की लाइट ऑन की फिर उसने अपनी नोटबुक निकाली और उसमें इस को नोट करने लग गया आज तक उसे कभी भी अदृश्य शक्ति द्वारा धरती कोडवर्ड नहीं दिया गया था उसे कोई आइडिया भी नहीं था की इसका मतलब कुछ अच्छा है या खराब धरती तूफान से कांप उठेगी मोड़ आएगा सब कुछ एक समान नहीं रहेगा आखिर क्या मतलब हो सकता है इसका कहीं कुछ बड़ा और खतरनाक तो नहीं होने वाला है विक्रांत के चेहरे पर पसीना आने लगा वो काफी परेशान हो रहा था आज तक उसे ऐसा कोडवर्ड कभी नहीं मिला था अभी तक तो उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है वो एक के बाद एक केस भी सॉल्व कर रहा है और भरपूर पैसे भी कमा रहा है कुल मिलाकर वो अपनी इस जिंदगी से काफी खुश है इस वजह से उसे थोड़ा डर सता रहा है की कहीं कुछ बदलने वाला तो नहीं है अब तक सुबह के चार बज चुके थे करजत से मुंबई शहर पहुंचने में तकरीबन एक डेढ़ घंटे लगते हैं। विक्रांत अपने घर के पास ही गली में पहुंच चुका था सुबह के वक्त गली में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था कहीं कोई भी नजर नहीं आ रहा था विक्रांत ने अपने क्वार्टर के आगे गाड़ी पार्क की और फिर कुत्ते को लेकर गाड़ी से उतर गया वो कुत्ता बड़ा समझदार मालूम होता था गाड़ी से उतरते ही वो सीधे ही सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ गया वो सीधे ही विक्रांत के कमरे के आगे बनी बालकनी में अपने दुम हिलाते हुए टहलने लगा विक्रांत भी बालकनी तक पहुंच चुका था वो अपने कमरे का लॉक खोलने के लिए जेब में जेब से चाबी निकाल ही रहा था कि अचानक से कुत्ते की जोर से भौंकने की आवाज आई कुत्ते के भौंकते ही किसी के जोर से गिरने की आवाज आई विक्रांत ने तुरंत पीछे पलटकर कर देखा तो वहाँ जमीन पर पड़ोस की मोनिका जमीन पर गिरी हुई थी विक्रांत उसे देख चौंक पड़ा अरे मोनिका जी आप यहाँ उसका चेहरा सूजा हुआ था और लाल भी था ऐसा लग रहा था कि मानो उसे किसी ने मारा हो मोनिका के गाल पर किसी के पंजे का निशान भी पड़ा हुआ था कुत्ते को अचानक से देखकर वो डर गई थी और बेंच से पलटकर फर्श पर गिर पड़ी थी मोनिका उठकर खड़ी हुई और बोली अरे वो मैं एक्चुअली अपने रूम की चाबी भूल गई थी और मेरी बालकनी चारों तरफ से खुली हुई है इस वजह से यही लेट गई थी आई एम सॉरी आई होप यू डोन्ट माइंड नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इट्स ओके विक्रांत ने कहा विक्रांत भला क्यों माइंड करेगा आखिर इतनी खूबसूरत पड़ोसी उसकी बालकनी में सो रही है तो फिर वो उसे क्या तकलीफ हो सकती है फिर भी विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरी ही बालकनी में क्यों आकर पड़ी हुई है और इसके चेहरे पर क्या हुआ है किसी ने इसे सच में पीटा है क्या ये कुत्ता आपका क्या पुलिस डिपार्टमेंट का कुत्ता है क्या नाम है इसका इसका नाम शर्लखक होम्स है विक्रांत ने हंसते हुए कहा क्या क्या शरलक होम्स वाह मोनिका ने कुत्ते के सिर को सहलाते हुए कहा हाँ हाँ वही समझ लीजिए विक्रांत ने कहा छी, इसमें तो बड़ी स्मेल आ रही है मोनिका ने अपनी नाक से कोटते हुए कहा हाँ थोड़ा गंदा हो गया है। मैं इसे अभी नहलाने ही जा रहा हूँ विक्रांत ने जवाब दिया अरे कोई नहीं कोई नहीं मैं नहला देती हूँ मुझे डॉगी बहुत पसंद है पहले भी मैं रखती थी वैसे आप दो तीन दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहे थे कहीं गए थे क्या कोई केस वगैरह सोल्व कर रहे थे क्या मोनिका ने कहा अब तक विक्रांत ने कमरे का दरवाजा खोल दिया था और मोनिका भी कुत्ते को लेकर कमरे के भीतर दाखिल हो चुकी थी में ही बाहर था। उधर मेरा है, आप चाहे तो वहाँ सो सकती है, मैं में सो ये है ना मोनिका ने विक्रांत से पूछा क्या मैं माल विक्रांत को कुछ समझ नहीं आया की आखिर मोनिका क्या कह रही है फिर मोनिका ने कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मोरिनाइज डॉग है ना कहां से इसे मंगवाया गया है बेल्जियम से लाया गया है क्या मुझे पता नहीं आप कुत्ते को लेकर घूम रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि यह कौन सी प्रजाति का है मोनिका ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अब जाकर विक्रांत को समझ आया की मोनिका कुत्ते की प्रजाति की बात कर रही है अरे नहीं मतलब मुझे पता नहीं है ये तो मुझे रास्ते में मिल गया था ये मेरा पीछा कर रहा था तो मैं इसे लेकर चला आया विक्रांत को मोनिका की बात पर हंसी भी आ रही थी वो इसे बेल्जियम से लाया हुआ कोई स्पेशल डॉग समझ रही थी जबकि ये तो गू खाने वाला कुत्ता है आप आराम कीजिए मैं इसे नहलाने के लिए जा रहा हूँ बहुत गंदी स्मेल आ रही है ना इसमें विक्रांत ने कहा अरे आप रुकिए मैं नहला देती हूँ इसे मैं अच्छे से नहला दूंगी इतना कहकर मोनिका कुत्ते को लेकर बाथरूम में जाने लगी मोनिका ने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी उसके ऊपर पिंक कलर की जैकेट डाल रखी थी जब वो कुत्ते को लेकर बाथरूम में जा रही थी तब उसने अपनी पिंक जैकेट को उतार साइड में रख दिया व्हाइट टी शर्ट में मोनिका का फिगर उभर कर सामने आ रहा था विक्रांत बड़े ध्यान से उसे ऊपर से लेकर नीचे तक निहार रहा था मोनिका के अरबी फिगर को देखकर विक्रांत के लिए खुद के इमोशन पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था मोनिका के बाथरूम के भीतर जाते ही वहां से पानी गिरने की आवाज आने लगी बीच बीच में कुत्ते के भौंकने की भी आवाज आ रही थी विक्रांत बाहर खड़े खड़े ही अंदर के दृश्य की कल्पना कर रहा था विक्रांत को तो एक बार के लिए यकीन ही नहीं हो रहा था की एक लड़की इस वक्त उसके घर के अंदर उसके बाथरूम में बैठी हुई है अदृश्य शक्ति के कोड वर्ड में ऐसा कोई भी शब्द नहीं था जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है है। कि उसे कोई लड़की मिलने वाली लगभग 10 मिनट बाद जब मोनिका कुत्ते को नहलाकर बाहर निकली तो उसकी टी शर्ट भीगी हुई थी अब तो उसका बदन और उभर कर सामने आ रहा था विक्रांत के लिए खुद के मन को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था उसके चेहरे पर चोट के निशान को देख विक्रांत की तमन्ना थी की वो उसके दर्द को कुछ कम करे नहाने के बाद वो कुत्ता वाकई में जर्मन से कम नहीं लग रहा था विक्रांत ने सच में कुत्ते की नहाम में मोनिका भी भी ने विक्रांत से पूछा हाँ बिल्कुल विक्रांत का तो दिल गार्डन गार्डन हो उठा उसे तो जैसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था पहले तो मोनिका उसके बालकनी में आकर लेटी हुई थी और फिर उसने विक्रांत के कुत्ते को नहलाया और अब वो खुद विक्रांत के बाथरूम तो तो के के लेकिन फिर उसे लगाने के, के लिए टूल को खराब करने की क्या जरूरत है देख के वैसे भी उसे क्या हासिल हो जाएगा इसलिए विक्रांत ने अपना यह आइडिया ड्रॉप कर दिया विक्रांत रूम में पड़े ड्रायर की मदद ऐसी कुत्ते को सुखाने लग गया अब उस आधे अंधे कुत्ते को देखकर विक्रांत सन रह गया वो पहले की तुलना में अब काफी अच्छा दिख रहा था